नारद नारदपरिव्राजकोपनिष्ठोपेशत पद एवं उसकी प्राप्ति के उपाय तथा परिव्राजक की जीवनचरिया अथ नारद पितामह मुच भगव्यासवशा भ्रमरकीट न्याय तद्यास कथमिततामह सत्यवाग्याग्याशिष्ट देवशिष्टो वचेत तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पूछा हे hey, पितामह आपने यह कहा है कि भ्रमण कीट न्याय द्वारा अपने स्वरूप को जान लेने के पश्चात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है परंतु उस स्वरूप को जान लेने का अभ्यास कैसे किया जाए ऐसा श्रवण कर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा हे hey, नारद जीवन में सत्य को धारण करते हुए ज्ञान एवं वैराग्य के द्वारा इस शरीर की आसक्ति का परित्याग करें शेष बचे हुए एक अतिश्रेष्ठ शरीर में प्रतिष्ठित होकर रहे ज्ञान शरीर वैराग्यम जीवन विद्यशाति नेत्रे मुखं बुद्धि कला पंच विशति तत्वान्म अवस्था पंचमहाूता कर्म भक्ति ज्ञान वैराग्यम शाखा जाग्र स्वप्न सुप्तिहास चतुर्दश कराण कंक स्तंभापंक कर्णधार इव ये गज स्वबुशी स्व्यतिरम कृतक न स्वरि मिक्तपुरशा ब्रह्माहम व्यवहरेन्द्किचि स्व्यतिकेण जीवनमुक्तो कृत्यो भवति कृत्योति नाहम ब्रम्हेती व्यवहेत ब्रह्माहमस्तृत्यजस्रम जाग्रस्वसु सुसु दुर्यावस्थाप्यु तत्व व्रजेत ज्ञान ही वह अवशिष्ट शरीर है वैराग्य उस देह का प्राण है सम एवं दम ही दो नेत्र हैं पुनर्रूपेण शुद्ध मन ही मुख है बुद्धि कला है पांच ज्ञान पांच पाँच कर्मेंद्री पांच प्राण पांच विषय चार अंतःकरण एवं अव्यक्त प्रकृति यही पच्चीस तत्व उस अवशिष्ट शरीर के अंग अवयव हैं उस शरीर के पंच महाभूत जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरय एवं तुरैयाति ये पांच अवस्थाएं हैं इस शरीर की शाखाएँ अर्थात भुजाएं कर्म भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य कही गई है अथवा ये चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्त एवं तुरी ही चार हैं। पूर्व में में में में कहे हुए करण विद्यमान के है। इस तरह की स्थिति भी जिस प्रकार कीचल में पड़ी हुई नाव को भी श्रेष्ठ नाविक ठीक रास्ते पर ढकेल कर लात ही देता है वैसे संसार रूपी सागर के कीचड़ में फंसी हुई इस जीवन रूपी नौका को श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने वश में रखकर ठीक उसी प्रकार पार लगाए जैसे महावत हाथी को अपने अंकुश में रखकर सही मार्ग से ले जाता है ज्ञान स्वरूप श्रेष्ठ शरीर में प्रतिष्ठित हुआ पुरुष मेरे सिवा जो भी है वह सभी कुछ काल्पनिक होने के कारण नाचवान है ऐसा समझकर सदैव अहम ब्रह्माष्टमी मैं ब्रह्म ही हूँ का उच्चारण करे अपने अंतरात्मा के अलावा दूसरी अन्य कोई भी वस्तु ज्ञात नहीं है इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके जीवन मुक्त होकर विचरण करें इस तरह से जीवन यापन करने वाला परिव्राजक कृतकृत्य हो जाता है अपने व्यवहारिक जगत में भी इस प्रकार न कहे कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ वरण निरंतर इस धारणा की पुष्टि प्रदान करता रहे कि मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ इन तीन अवस्थाओं जागृत स्वप्न एवं सुसुप्ति को क्रमशः पार करके तुर्यावस्था में पहुँच कर परिराजक तुर्यातीत परमात्मा के पद में प्रतिष्ठित होता है दिवा जागरण स्वप्नम सुसुप्त अर्धरात्र करनाधीन करना चतर्दशक व्यापारस्क्षुरादीना चक्षुष रूपग्रहण श्रोत्रोह शब्दग्रहण जिह्वाजारस्वादन घ्राड़स्तग्रहण वचसो वाव्यापार पाड़ेरादान पादस पासर्ग उपस्थसाननंदग्रहण चतस्पर्श ग्रहण ग्रहण बुद्धि चित्तेन ततना च जीव एतां बुद्धिचि चेतकारेनाहकता जीवो बृहाभिम गृहस्थ इव शरीर जीव संचर पुण्या वृत्तिरागयां निद्रलज्ज दक्षिणा और ये कौर्यबुद्धिर्नैऋ पापबुद्धि पश्चिम क्रीडारृतिरवायव्या गमने बुद्धिुत्तरे ताी शां ज्ञानम कर्णिधराग्यम कैसरे स्वात्मचिताव्रम ज्ञा दिन जागृत अवस्था है रात्रि स्वप्न अवस्था है तथा चतुर्थी स्वरूप है ये तीनों अवस्थाएँ तूर्यावस्था में विद्यमान है सूर्यावस्था तुर्यातीत में प्रतिष्ठित है इस तरह से एक ही अवस्था में चार अवस्थाएं निहित है मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार इन चार अंतकरणों में से हर एक के अधीन जो नेत्र आदि चौदह करण आगे स्पष्ट किए गए हैं उनके पृथक पृथक कार्य बतलाए जाते हैं चक्षुओं का कार्य रूप को आकृष्ट करना है स्रोतों का कार्य क्षेत्र शब्द की उपलब्धि अर्जित करना है जिहवा का कार्य सर्त स्वादन देने का है गंध को अनुभूति नाशिका का कार्य है वाक शक्ति का कार्य बोलना है हाथों का कार्य किसी वस्तु को प्राप्त करना उठाना व पहुँचाना है पैरों का कार्य निरंतर चलते रहना है गुदा का काम मल विसर्जन है तथा विसर्जनित आनंदानुभव जननेन्द्रीय का काम है अनुभव त्वचा का कार्य है इनके आश्रित विषय ग्रहण की बुद्धि है बुद्धि के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है चित्त से चैतन्यता की प्राप्ति करता है अहंकार से अहमता का अनुभव होता है इन सभी चौदह भावों को विशेष रूप से सृष्टि करके इनके समूह रूपी देह में आत्माभिमान करने के कारण तुरय चेतन तत्व ही जीव रूप में हो जाता है जिस प्रकार गृह में अभिमान अभिमानपूर्वक व्यक्ति गृहस्थ बन जाता है उसी प्रकार देह में अभिमान अभिमानपूर्वक सूर्य चेतन जीव होकर वितरण करता है शरीर के अंतकरण में अष्ट पंखुड़ियों से युक्त हृदय रूपी कमल है उस हृदय में प्रतिष्ठित रहने वाला जीव जब उक्त कमल के पूर्ववर्ती दल में वितरण करता है तब उसमें पुण्य रूपी अनुष्ठान की प्रवृत्ति होती है आग्नेय कोण वाले दल में स्थित होने पर वह पुरुष आलस्य एवं निद्रा से ग्रस्त हो जाता है दक्षिण दिशा के दल में प्रतिष्ठित होने पर उस व्यक्ति में क्रूरता का भाव आ जाता है नैरित कोण का आश्रय प्राप्त करने पर उस पुरुष में सद्बुद्धि जागृत हो जाती है पश्चिम दिशा के दल में प्रतिष्ठित होने पर वह क्रीड़ा में अत्यधिक आसक्त हो जाता है वायव्य कोण के दल में गमन करने पर उस पुरुष की बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में गमन करने लगती है उत्तर दिशा के दल में प्रविष्ट होने पर उसे शांति की अनुभूति होती है ईशान कोण में स्थिति होने पर विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है उस कमल की कर्णिका में विद्यमान रहने पर उस पुरुष के अंत में वैराग्य भाव की जागृति होती है तथा केसरों में प्रविष्ट होने पर उस पुरुष श्रेष्ठ का मन आत्मा के ध्यान में ढकता है इस तरह से जिसमें चैतन्य तत्व ही मुख्य के सदृश प्रमुख है ऐसे उस आत्म आत्मस्वरूप को समझकर ज्ञानवान मनुष्य परिव्राजक सुरैयाति ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है